देवी भागवत नवम स्कंध श्री राधा जी का गंगा पर रोष श्री कृष्ण के प्रति राधा का उपालम्भ नारद जी ने पूछा सुरेश्वर कली के पाँच हजार वर्ष बीत जाने पर गंगा का कहाँ जाना होगा महाभाग यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा कीजिए भगवान नारायण ने कहा नारद सरस्वती के साप से गंगा भारतवर्ष में आई श्राप की अवधि पूरी हो जाने पर वह पुनः भगवान श्रीहरि की आज्ञा से वैकुंठ में चली जाएंगी। ऐसे ही सरस्वती भारतवर्ष को छोड़कर श्रीहरि के धाम में पधारेंगी। श्राप समाप्त हो जाने पर लक्ष्मी का भी भगवान के पास पधारना होगा नारद यही गंगा सरस्वती और लक्ष्मी भगवान श्रीहरि की प्रेसी पत्नियां हैं ब्रह्म तुलसी सहित चार पत्नियां वेदों में प्रसिद्ध है नारद ने पूछा भगवन, भगवान भगवान श्रीहरि के चरण कमलों से प्रगट हुई गंगा देवी किस प्रकार परब्रह्म के कमंडलों में रही तथा शंकर की प्रिया होने का सुअवसर उन्हें कैसे मिला मनिभर गंगा भगवान नारायण की प्रेयसी भी हो चुकी है अहो किस प्रकार ये सभी बातें संगठित हुई आप यह रहस्य मुझे बताने की कृपा कीजिए भगवान नारायण कहते हैं नारद प्राचीन समय की बात है जलमयी गंगा गोलोक में विराजमान थी राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई यह गंगा उनका अंश तथा साक्षात उनका स्वरूप ही है जल में गंगा की अधिष्ठात्री देवी अत्यंत सुंदर रूप धारण करके धूमंडल पर प्रधारी उनका शरीर नूतन यौवन से संपन्न था उनके सभी अंग अलंकारों से अलंकृत थे शरद ऋतु के मध्यान्ह में खिले हुए कमल की भांति मुस्कान भरा उनका परम मनोहर मुख था तपाए हुए सुवर्ण सदस्य विग्रह की आभा थी तेज में वह सरत काल के चंद्रमा के को भी परास्त कर रही थी मनोहर से भी मनोहर उनकी कांति थी उन्होंने शुद्ध सात्विक स्वरूप धारण कर रखा था विशाल दो नेत्र अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे अत्यंत कटाक्षपूर्ण दृष्टि से वे देख रही थी सुंदर अलकावली शोभा बढ़ा रही थी उन्होंने मालती के पुष्पों का मनोहर हार पहन रखा था लड़ाट पर अर्ध चंद्राकार चंदन का तिलक था और उसके ऊपर सिंदूर की सुंदर बिंदी थी दोनों गंडस्थलों पर कस्तूरी से मनोहर पत्र रचनाएं हुई थी नीचे उनका अधर ओष्ठ इतना सुंदर था मानो दुपहलिया का विकसित फूल हो दाँतों के अत्यंत उज्जवल पंक्ति पके हुए अनार के दानों की भांति चमक रही थी विशुद्ध दो चिन्मय वस्त्रों को उन्होंने धारण कर रखा था ऐसी वह गंगा लज्जा का भाव प्रदर्शित करती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई निर्मेश नेत्रों से वह भगवान के मुख रूपी अमृत को प्रसन्नता पूर्वक निरंतर पान कर रही थी उनका मुखमंडल प्रसन्नता से खिल रहा था भगवान श्री कृष्ण के रूप ने उन्हें चेतना रहित तथा अत्यंत पुलकाय मान बना दिया था इतने में भगवती राधिका वहा पधार कर विराजमान हो गई उस समय राजा के साथ असंख्य गोपियाँ थी राधा की कांति ऐसी थी मानो करोणों चंद्रमाओं की ज्योत्ना एक साथ प्रकट हो वे उस समय क्रोध की लीला करना चाहती थी तथा उनकी आंखें लाल कमल की तुलना करने लगी उनका वर्ण पीले चंपक की तुलना कर रहा था तथा उनकी चाल ऐसी थी मानो मतवाला गजराज हो अमूल्य रत्नों से बने हुए नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे उनके शरीर पर अमूल्य रत्नों से जटित दो दिव्य चिन्हय शोभा पा रहे थे भगवान श्री कृष्ण हृदय में धारण कर रखा था सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर बैठकर वे वहा पधारी थी ऋषिगण उनकी सेवा में संलग्न थे स्वच्छ चावर झुलाया जा रहा था कस्तूरी के बिंदु से युक्त चंदनों से समन्वित प्रज्वलित दीप के समान आकार वाला बिंदु रूप में सिंदूर उनके ललाट के सुशोभित के के थी अपनी सुंदर अलकावली को कपाती हुई वे स्वयं भी कंपित हो रही थी रोष के कारण उनके सुंदर राग युक्त ओष्ठ फड़क रहे थे भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे सुंदर रत्नमय सिंहासन पर विराज, विराजित हो गई उनको पधारे देखकर कर भगवान श्रीकृष्ण उठ गए और कुछ हंसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वचनों में उनसे बातचीत करने लगे उस समय गोपों के भय की सीमा नहीं रही नम्रता के कारण कंधे झुककर उन्होंने भगवती राधिका को प्रणाम किया और वे उनकी स्तुति करने लगे परब्रह्म श्री कृष्ण ने भी राधिका की स्तुति की